अष्टक्र उवाच योधोद स्वनवदी भ्रम तस्मी सुख पाया शांतायते जसे अर्जय्वा वकीर्थ भोगनोति पुष्कला नही सा परीत्याग अंतरेण सुखी भव कर्तव्य दुखमात ज्वालादरात्मन कुता प्रशमू दारा सारमृते सुखम बवो भावना किंचीमर्थता नास्त भाव स्वभा विभारकोचा लमन पद निर्विकल निराया निर्विकरजनम व्यामोहमात्रीत स्वूपनत वीरशोका विराजते निरावरण दृष्ट सम कल्पना मात्र आत्मा आत्माक्त शन विज्ञाधीरोम्यस्ति बाब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 लेकिन यह घर बहुत छोटा है प्रेम का घर बड़ा छोटा है इसमें दो न समा सकेंगे इसमें एक ही समा सकता है कबीर ने कहा है ना प्रेम गली अति सांकरी ताम सा दो समा है और जलालुद्दीन अपनी कविता में कहता है कि प्रेमी चला गया यह सूफियों की बड़ी मूलभूत धारणा है प्रेमी चला गया उसने वर्षों मेहनत की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 दिगंबर जैन मंदिर चाहिए मैं तो महावीर को नमस्कार करती हूं नग्न ये कोई महावीर सजे बचे? ये महावीर नहीं महावीर तो वीतराग रूप हो तो ही महावीर में भी फर्क है स्वीतंबर का महावीर दिगंबर का महावीर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 पसली सूखी मगर किसी तरह खींच के लाया उनको बचाने में अपनी भी जान दांव पर लगा थी ने जब आंखें थोड़ा आश संभाला तो एक रुपए का नोट दिया उसे और कहा तूने मुझे बचाया ये रुपया ले किसी दुकान से जाके बुना ला आठाने तू रख लेना आठाना मुझको दे दे उस भिखम का सेठ यहां तो कोई आसपास दुकान दिखाई नहीं पड़ती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 पद में परमात्मा दिखाई पड़ता है जिसके पास ताकत है ये राजनेता कल पद पे ना रह जाएगा तो इससे लेने कुत्ते भी नहीं जाते आदमी की तो बात छोड़ो खुद का कुत्ता भी पूछ नहीं लाएगा छोड़ो भी जब थे जब थे और लोग सलाह देने आते हैं अब छोड़ो भी अकर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 अगर दिवाला नहीं डाला तो हालत खराब है खस्ता है ठीक ऐसा अमेरिका में कुछ दिन में जरूर लोग पूछने लगे कितने हार्ट अटैक हुए नहीं हुए तो क्या बाड़ झोकते रहे करते क्या रहे नाम धाम पद प्रतिष्ठा तो हार्ट अटैक तो होना ही चाहिए रक्तचाप कितना है साधारण तो जिंदगी गवा रहे हो कुछ कमाना नहीं इस साधन रक्षा तो आदि आदिवासियों का होता है और असफल आदमी या बिगमंगे आवारा गिर्द इनको नहीं होते हृदय के दौड़े वगैरह चिंतातुर आदमी जो बड़ी महत्वाकांक्षा से भरा है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 तो कितना मोक्ष मिलेगा वहां भी सौदा है कितने उपवास करेंगे तो स्वर्ग की किस सीढ़ी पे पहुंचेंगे कितने उपवास करने से और कितना शरीर को गलाने तपाने से सिद्ध सिला पर विराजमान होंगे हिसाब लगा रहा दुकानदार ही है ये इसकी दुकानदारी बंद न हुई इसने दुकानदारी नए आयाम में फैला दी नहीं धार्मिक व्यक्ति वही है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 लेकिन आदमी सोचता आर्जित करना होगा कमाई करनी होगी सुख के लिए इंजाम करना होगा तो आदमी करता बन जाता है वह कहता ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा इतना इतना कर लूंगा फिर तुम करता बने कि तुम जले ये वचन सुनो कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूप सूर्य के ताप से जला है अंतरमन जिसका जो करता के कारण ही दग्ध हुआ जा रहा है कि मुझे करना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 कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूप सूर्य से जला है जिसका अंतर्मन ऐसे पुरुष को शांतरूपी अमृत धारा की वर्षा के बिना सुख कहा नहीं तुम्हारे कमाए सुख न कमाया जा सकेगा शांत रूप वर्षा तुम्हारे ऊपर वर्षे तुम्हारी कमाई नहीं है शांति तुम केवल द्वार दे दो और प्रभु वर्षे तुम्हारे भीतर भर जाए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 अचानक मित्र उठा और उसने कहा कि रुके मुझसे ना रहा जाएगा यह स्त्री जो तट के किनारे बाल संवार सुंदर मालूम होती मैंने कहा देखा क्योंकि भाव उठा है, तब रुकना ठीक नहीं वो वहां गया वहां से सिर पीटता लौट इनका मामला क्या है वो कहने लगा वो तो एक साधु है पीठ थी हमारी तरफ साधु महाराज के बड़े बाल सुंदर देह थी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 मुल्ला नसुद्दीन पकड़ लिया गया हवालात ने बंद कर दिया गया मैं गया उसे देखने मैंने कहा बड़े मियाँ पकड़े गए उसने कहा सर्दी जुखाम के कारण मैंने कहा सर्दी जुखाम के कारण सर्दी था उस मैं परेशान हूं मुझे पकड़े जाना था तुम्हें किसने पकड़ा उसने कहा कि अब समझो बात पूरी एक आदमी के जेब में मैंने हाथ डाला सर्दी जुकाम के कारण पड़ाख से छीक आ गई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 मुल्ला सुद्दीन एक दिन रात दो बजे सड़क से निकल रहा है एक पुलिस वाले ने उसे पकड़ा और कहा कि रात के दो बजे तुम कहा जा रहे हो तो उसने कहा भाषण सुनने कमाल है उस कॉन्स्टेबल ने कहा रात के दो बजे भाषण सुनने कौन बैठा भाषण देने को यहां दो बजे रात हो उसकी बातें करो पी के तो नहीं चल रहे हो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 वो दूसरे को ज्ञान बांटता खुद अज्ञानी रह जाता वो सारी दुनिया को बदलने में लगा रहता खुद नहीं बदलता जैसा पंडित की आदत होती उसने गिनती की नौ तक तो गिन लिया दसमा चूक गया रोने लगे वहां से कोई सीधा साधा आदमी आता था कहता हूं सीधा साधा ना पंडित ना मूड क्योंकि मूड हो तो गिनती नहीं जानता पंडित हो तो गिनती गड़बड़ा जाती सीधा साधा सरल चित्ता आदमी न इतना मूढ़ की गिनती ना कर सके न इतना पंडित की गिनती गड़बड़ कर ले दोनों अतियों से मुक्त कोई बुद्ध पुरुष मध्य में ठहरा हुआ दोनों अतियों के पार मझिम निकाय पर ठीक संतुलित न पंडित न मूढ़ ये दोनों तो असंतुलन है मूढ़ बिल्कुल नहीं जानता और पंडित जरूरत से ज्यादा जान लेता दोनों बीमारियां हैं एक बाएं झुक गया एक दाएं, दोनों गिरेंगे ठीक तो वही है जो रस्सी पर बीच में संभला कोई सीधा साधा आदमी आता था, था उसे देख के बड़ी आई के पागल क्यों रोते हो और यह देख के और भी हंसी आई के सब बड़े पंडित इतना फर्क कहानी में कर देना चाहता हूं कहानी महत्वपूर्ण है और तुम्हारा गुरु तुमसे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता कि तुम्हारी छाती पर हाथ रख के कहे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 मौन तो लेके सभी बच्चे आते जापान में पैदा कि चीन में कि में गुजरात में क्या फर्क पड़ता है मौन तो सभी बच्चे लेके आते तो जिस दिन तुम मौन होना चाहो क्या मौन का अभ्यास करना पड़ेगा यह सूत्र बड़ा अद्भुत है ये ये कह रहा है जो स्वाभाविक है उसका अभ्यास नहीं करना पड़ता तुम अगर मौन होना चाहते हो वस्तुता होना चाहते हो इसी क्षण हो सकते हो भाषा सीखी हुई है मौन तो अन सीखा हुआ है तुम्हारा स्वभाव